ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थाधिकरण का विचार संपन्न हुआ भाषकर भगवान कथन पूर्वक अवशिष्ट जो ग्रंथ हैं इस पाद का उसका अवतरण लिखते हैं तो पहले कथन करते हैं व्रत कथन का अर्थ होता है पूर्व में विस्तार से वर्णित अर्थ का संक्षेप में कथन तो भाष्य को देखिए सौ नंबर पृष्ठ पर तावतो ब्रह्मा, ब्रह्मात्मनी वेदातवागति प्रयोजना ब्रह्मात्मतापर्यता कार्यां उक्तम् उत सर्वज्ञम् सर्वशक्ति जगदुत्पत्ति स्थितिनाश कारण ये इतना व्रत कथन है वेदांत वेदातवाक्या के यहाँ पर दो विशेषण हैं एक तो ब्रह्मात्मावगति प्रयोजना और दूसरा ब्रह्मात्मनि तात्पर्य समन्विता ये दो वेदांत वाक्याम के विशेषण है तो एवं शब्द का अर्थ है उक्त प्रकार ये जो उक्त प्रकार है चतुस्ूत्री तक का ग्रंथ प्रतिपादन जो प्रतिपादन हुआ वह उक्त प्रकार वो एवं शब्द का निकलेगा और अन्वय करना वेदांत वेदातवाक्या ब्रह्मणी पर्यवसान उक्तम वेदांत वेदांतवाक्या ब्रह्मी पर्यवसान उत्तम तो कैसे ब्रह्म में वेदांत वेदांत वाक्य में व, वाक्यों का पर्यवसान बताया तो कहा कि अंतरेना कार्यानुप्रवेशम कार्याम अंतरे वेदांत वेदांतवाक्या ब्रह्मी तात् पर्यवसान परिय उत्तम तत्व इस चौथे सूत्र से बताया गया कि वाक्यों का कार्यानुप्रवेश के बिना ही सिद्ध वस्तु ब्रह्म में पर्यवसान का अर्थ है समन्वय वो बता दिया और कैसे वेदांत वाक्यों का तो बीच में दो विशेषण आए ब्रह्मात्मावगति प्रयोजना नाम वेदांत वाक्यानाम वेदांत वाक्यों का शुद्ध रूप से दृष्ट दृष्टफल है ब्रह्मात्मा अवगति ब्रह्मात्मा है प्रयोजन जिन वाक्यों का उन्हें कहा जाता है ब्रह्मात्मावगति प्रयोजन अवगति शब्द का अर्थ है ज्ञान बोध साक्षात्कार तो ब्रह्मात्मावगति यानी ब्रह्मात्म बोध ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार और ये हैं प्रयोजन वेदांत वाक्यों का इसलिए वेदांत वाक्यों को कहा जाएगा ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मावगति प्रयोजन वेदांत वाक्य और जिसका ज्ञान कराना वेदांत वाक्य का प्रयोजन है वो हो जाएगा वेदांत वाक्यों का विषय तात्पर्य विषय इसलिए आगे लिखते हैं कि ब्रह्मात्मी तात्पर्य समन्विता नाम वेदांत वाक्य तो ब्रह्मात्मी यानी ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्यन समन्वित है वेदांत वाक्य का मतलब वेदांत वाक्यों का परमतात्पर्य विषय ब्रह्मात्म है ऐसे वेदांत वाक्यों का कार्यानुप्रवेश के बिना ही सिद्ध वस्तु ब्रह्म में पर्यवसान चतु, चतु, चतु, चतुर्थ सूत्र के द्वारा बताया गया अब आगे कहते हैं ब्रह्मच सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति नाश कारण उतम द्वितीय और तृतीय सूत्र से ये बताया गया कि ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है द्वितीय सूत्र से बताया गया जन्मादय जन्माद्यत ये द्वितीय अधिकरण जगत के उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण ब्रह्म है ये बताता है और वो निरतिशय सर्वज्ञ है ये अर्थात तो जन्माद्यत इससे सूचित हुआ सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है सूचित हुआ ये अर्थासूचित हुए सर्वज्ञता को ब्रह्म के बताया गया तृतीय अधिकरण के द्वारा शास्त्र यौनित्व अधिकरण के द्वारा शास्त्र हैं वेद वेद हैं सर्वावभाषक सर्वावभाषक वेद का करता ब्रह्म को बताया गया कारण मैंने करता तो जो जिस ग्रंथ का करता होता है उस ग्रंथ में प्रतिपादित अर्थ का बोध तो उसे होता ही है मात्र उतने ही अर्थ का बोध नहीं होता उससे अधिक अर्थ का भी बोध हुआ करता है और वेद हैं सर्वार्थ अवभाषक इसलिए वेद के द्वारा अवभाषित समस्त अर्थों को तो वेद का जो करता है परमेश्वर जानेगा ही उससे अधिक ही अर्थ का बोध रखेगा इस प्रकार ये ईश्वर ब्रह्म की सर्वज्ञता सिद्ध होती है शास्त्र यौनित्व अधिकरण से ये कहा गया इसलिए लिखते हैं कि ब्रह्म च सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय नाशकार उतम चतुर्थ सूत्र से ब्रह्म में समस्त वेदांत वाक्यों का कार्यानुप्रवेश के बिना तात्पर्य बताया गया और द्वितीय तृतीय सूत्रों के द्वारा बताया गया वह जिस ब्रह्म में वेदांतों का तात्पर्य है वह ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है जगत के उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है ये बताया गया इतना तो व्रत कथन है ये तो ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है इतना ही ज्ञान कांड यही बता रहा है अब तो ब्रह्म सूत्र का एक पाद भी नहीं हुआ है मात्र तीन अधिकरण हुए हैं पहला अधिकरण तो शास्त्र आरंभ को बताने वाला है तो फिर केवल बचा तीन ही अधिकरण बचा तीन अधिकरणों से ही एक प्रकार से यह बात बता दी गई तो अब क्या करना है अवशिष्ट ग्रंथ से इसके लिए कहते हैं जो वेदांती ने बताया उसे श्रद्धालु बन करके सबके सब, सब स्वीकार करें ये कोई आवश्यक नहीं है जो अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार जगत जगत के कारण आदि का विचार करते हैं वे जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण जो व्यास जी ने बताया ब्रह्म है करके उसे स्वीकार कर ले सबके सब ये कोई आवश्यक नहीं होगा व्यास जी के द्वारा प्रदर्शित जो जगत तथा ब्रह्म का कार्य कारण भाव है और इस कार्यकरण भाव में प्रमाण बताया ज्ञानकांड व्यास जी ने तो वेदों का ज्ञान कांड ब्रह्म को जगत के कारण के रूप में प्रतिपादित कर रहा है ये जो व्यास जी ने बताया इसे वे लोग स्वीकार करेंगे यदि सांख्य वैशेषिक, शून्यवादी ऐसे कई लोग तो उनका जो अपना सिद्धांत है वो सिद्धांत उन्हें छोड़ना पड़ेगा सांख्यों का तो मानना है प्रधान जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है तो वैशेषिकों का मानना है ईश्वर केवल कर्ता रूप निमित्त कारण है जगत का और समुवाई कारण कहो वैशेषिकों की भाषा में या उपादान कारण कहो वेदांतियों की भाषा में अन्यों की भाषा में वेदांति जिसे उपादान कारण कहते हैं उसे वैशेषिक कहते हैं समुवाई कारण तो समु कारण जगत का परमेश्वर नहीं है वो तो करता है और जगत का समुवाई कारण है परमाणु ऐसा वैशेषिकों का मानना है और शून्यवादी का मानना है कि शून्य से ही जगत का निर्माण होता है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है तो ये जो अपने अपने सिद्धांत लेकर के बैठे हुए हैं ये सारे सिद्धांत छोड़ने पड़ेंगे तब तो व्यास जी ने जो बताया जन्मादेश शास्त्रियों नित्वात समन्वयात इससे स्वीकार कर सकते हैं और कोई भी अपना सिद्धांत छोड़ना नहीं चाहेगा इसलिए वे उपस्थित होते हैं कि आप जो कह रहे हो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण ब्रह्म है और ऐसा वेदांत बता रहे करके उपनिषदे बता रही है वेदों का ज्ञान कांड बता रहा है तो वेदों के ज्ञान कांड रूप उपनिषदों का तो अर्थ हम देखते हैं तो तात्पर्य ब्रह्म में सिद्ध न होकर के प्रधान में सिद्ध होता प्रधान को उपनिषदें जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण बता रही हैं ऐसा सांख्यों का आग्रह है सांख्य कहते हैं अपना सिद्धांत लेकर के सामने आते हैं और वो उपनिषदों से प्रमाणित करना चाहते हैं कहते तो हैं हम जिसको जगत का कारण कहते हैं उसे ही उपनिषदे भी जगत के कारण के रूप से बता रही है ब्रह्म को नहीं वैशेिक कहते हैं यही उपनिषद वाक्य जगत के निमित्त कारण के रूप में मात्र परमेश्वर को बताते हैं उपादान कारण के रूप में नहीं अभिनव निमित्त उपादान कारण परमात्मा होगा जगत का ऐसा वेदांत नहीं बताते उपनिषदे नहीं बताते वैशेषिकों के अनुसार केवल निमित्त कारण परमात्मा है ये बताते हैं वेदांत वाक्य और समुवायी कारण तो जगत का सिद्ध होता है परमाणु ही इस प्रकार और शून्यवादी कहेंगे कि उपनिषद है शून्य को ब्रह्म शून्य को जगत का कारण बता रहे हैं उपनिषद वाक्य ऐसा शून्यवादी कहेंगे तो इस प्रकार ये वाक्य उपनिषदों के और अपने अपने बुद्धि से कल्पित युक्ति रूप तर्क को आधार बना करके जगत के कारण के विषय में विवाद उपस्थित करते हैं व्यास जी ने तो बताया तात्पर्य लेकिन इसे सुन करके वे व्यास जी के सामने सबके सब आते हैं और व्यास जी के साथ विवाद करते हैं कि आप जगत का कारण ब्रह्म है अभिन निर्मित उपादान कारण ये कह रहे हो और अपने ही सिद्धांत को मात्र वेद का समर्थन प्राप्त है ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है सांख्य कहेंगे कि प्रधान जगत का कारण है और इस प्रधान कारणवाद को वेद का समर्थन प्राप्त है कैसे प्राप्त है हम बताते हैं ऐसा पूर्व पक्षी बनकर के वे सामने आएंगे तो ऐसे वैशेक अपना मत लेकर के सामने आएंगे उसमें फिर कुछ वेदांत वाक्य और कुछ अपनी बुद्धि से कल्पित युक्तियों को रखेंगे तो ऐसे दूसरे पूर्व तो ऐसा कहीं एक विवाद उपस्थित हुआ ना तो इस विवाद को भी जब तक सुलझाया नहीं जाएगा हटाया नहीं जाएगा तब तक निर्विवाद जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण ब्रह्म ही है और यही उपनिषदों का तात्पर्य है ये निर्विवाद तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा उपनिषदों का समन्वय निर्विवाद सिद्ध नहीं हो पाएगा ब्रह्म में इसके लिए इन वादियों के विवाद को हटाना पड़ेगा इसी के लिए अवशिष्ट अधिकरण है उसमें पहला जो इक्षित अधिकरण है ये सांख्यों का जो मत है उसे दूर करने के लिए है तो पहले तो समझ सबका जितने भी वादी हैं उनको बता रहे हैं यहां तीन को बता रहे बाकी आदि शब्द से ग्राह हैं इत्यादि इत्यादि से। <coughs> भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है वृतमूद्य आक्षेप लक्षण अमातरसंगति इति। तो व्रत कथन करके व्रतम अनुद्य तो व्रत का अनुवाद करके यानी विस्तार से कहे हुए अर्थ को संक्षेप में बता करके अब आक्षेप लक्ष्य नाम संगतिम् संगतिम आह जो चतुर्थ अधिकरण के द्वारा वेदांत का तात्पर्य बताया गया ब्रह्म में इस पर आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष सामने आ रहे हैं इसलिए जहां पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो उन दो अधिकरणों में आपस में आक्षेपी की संगति बनती है अधिकरण छ अंशात्मक होता है न छ अंश कौन से कौन से तो विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत और फल संगति इन छ के समूह को कहा जाता है अधिकरण ये अधिकरण के छ अंग है छे है अंश छ अंशों का मिलकर के एक अधिकरण कहलाता है ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वालों को अधिकरण किसको कहते हैं यह सब मालूम होना चाहिए ना जन्मादि अधिकरण हुआ तो शास्त्र यूनित्व तो अधिकरण हुआ समन्वय अधिकरण हुआ और अब इस अधिकरण का नाम है इक्ष अधिकरण अधिकरण में एक ही सूत्र होता है ऐसा नहीं अभी तक जो चार अधिकरण हुए उनमें एक एक सूत्र ही था वो अलग बात लेकिन सब अधिकरणों में एक ही सूत्र होगा ऐसा नहीं होगा अधिकरणों में अधिक भी सूत्र हुआ करता है जैसे यही अधिकरण आ रहा है इक्षित अधिकरण इसका नाम है और इसमें पांच से लेकर के ग्यारह तक सूत्र है कितने हुए सात सात सूत्र हुए ना पांच से ग्यारह तक गिनोगे तो सात हो जाएंगे तो सात सूत्रों का यह अधिकरण है इसमें छ अंश रहेंगे सात सूत्र है लेकिन चाहे एक सूत्र का अधिकरण हो या दो सूत्र का हो या सात सूत्र का हो कहीं कहीं दस बारह भी सूत्र होते हैं, लेकिन ये छे अंश होना जरूरी है विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रयोजन और संगति तो उसमें संगति बताई जाती है पांच के साथ संगति यानी संबंध संगति का अर्थ है संबंध संबंध पांच के साथ होना चाहिए पांच कौन कौन एक तो श्रुति दूसरा शास्त्र तीसरा अध्याय चौथा पाद और पांचवा अधिकरण तो श्रुति यानी वेद अवेदों का जब ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो वेद कहने से ज्ञान कांड तो ज्ञान कांड के साथ संबंध अधिकरण का किसका संबंध बताया था अधिकरण का जिस अधिकरण का अध्ययन किया जा रहा है उस अधिकरण का पांच के साथ संबंध बताना होता है एक तो श्रुति के साथ दूसरा शास्त्र के साथ तो श्रुति है वेद तो वेद के साथ यानी ज्ञान कांड के साथ इक्षत्य अधिकरण का संबंध तो इक्षित्य अधिकरण में अधिकरण का नाम हुआ इक्ष अधिकरण तो एक सामान्य नाम है सभी के साथ रहेगा और अन्य अधिकरणों से व्यावृत्त करने के लिए एक इक्षति शब्द जुड़ा इक्षत्य अधिकरण क्यों तो इक्षतेर ना शब्दम ऐसा वो आ रहा है सूत्र उसमें पहला शब्द है इ इसलिए उसे ईक्षती शब्द होने से इक्षत्य अधिकरण कहा जा रहा है और इसका विषयभूत वाक्य रहेगा छठवे अध्याय का छांदोग्य उपनिषद का जो छठवाध्याय है वो पूरा अध्याय ही समझ लो इस अधिकरण का विषय है ठीक और संशय होगा कि ये यह अध्याय प्रधान को जगत का कारण बताता है या इसको जगत का कारण बताता है ब्रह्म को ये संश है तो पूर्व पक्ष रहेंगे सांख्य कि प्रधान को जगत का कारण छादोग्य उपनिषद का अध्याय बता रहा है कह करके पूर्व पक्ष रहेगा सदैव स्वमे इदम अग्रासित एक में इत्यादि जो अध्याय है उसमें बताया जा रहा है जगत का कारण प्रधान को ये पूर्व पक्ष बताएंगे इसके लिए उपनिषदों के वाक्याभास तथा अपने बुद्धि से कल्पित प्रमाण के रूप से उपस्थापित करेंगे ये पूर्व पक्ष रहेगा और सिद्धांत होगा कि छठवे अध्याय में एक मेवाद्वितीय ब्रह्म को ही जगत के कारण के रूप से बताया गया है ये सिद्धांत रहेगा और संगति क्या होगी पूर्व पक्ष फल क्या होगा तो पूर्व पक्ष के मत में फल होगा ब्रह्म में मात्र उपनिषदों के समन्वय का बाद ये सांख्य मत में फल होगा पूर्व पक्ष के मत में उपनिषदों का यदि छांदों की उपनिषद का छठवां अध्याय प्रधान को जगत का कारण बताएगा तो फिर ब्रह्म में मात्र समस्त उपनिषदों का समन्वय नहीं सिद्ध हुआ ना छांदों की उपनिषद के छठवें अध्याय ने प्रधान को भी जगत का कारण बताया तो फिर उपनिषदों ने उप, समस्त उपनिषदों का तात्पर्य जो ब्रह्मात्म एकत्व में बताया गया था तत्त्व समन्वयात सूत्र से वो बाधित हो जाएगा ना उसको बाधित करना ही समन्वय को बाधित करना ही पूर्व पक्ष का अभिष्ट है उसी को फल कहा जाता है यह पूर्व पक्ष के मत में फल होगा और सिद्धांत मत में फल होगा कि छांदोग्य उपनिषद का अध्याय भी अन्य उपनिषदों के तरह ब्रह्म को ही बता रहा है जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण ऐसा सिद्धांत ई अधिकरण का होगा जो जो वाक्य वाक्याभास और युक्त्याभासख्यों के द्वारा अपने मत के समर्थन में बताए जाएंगे उनका निराकरण करेंगे सिद्धांती। और जो चतुर्थ अधिकरण के द्वारा बताया गया ब्रह्म में समन्वय है उसे बताएंगे अबाधित अविवादित, निर्विवाद ये सिद्धांत मत में फल होगा और संबंध क्या बनेगा श्रुति के साथ इस अधिकरण का इक्षित अधिकरण का एक विषय तो संबंध बनेगा यह अधिकरण भी बता रहा है कि ब्रह्म इस अधिकरण का जो सिद्धांत रहेगा कि ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है प्रधान नहीं प्रधान को जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण बताने के लिए जो सामने आ रहे थे उनका निराकरण करके यही सिद्ध होगा जो ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण है और छांदोगी उपनिषद यही बता रहा है तो एक विषयकत्व तो संबंध बनाना छांदोगी उपनिषद का भी जो संबंध है जो विषय है वही इस अधिकरण का भी विषय हुआ इसलिए एक विषयकत्व संबंध बनेगा शास्त्र आपके श्रुति के साथ इस अधिकरण का और शास्त्र के साथ शास्त्र यानी ब्रह्म सूत्र पूरा ग्रंथ ये पूरे ग्रंथ का विषय भी क्या है ब्रह्म ही जो उपनिषदों का विषय है वही पूरे ब्रह्मसूत्र का भी विषय है ब्रह्मात्म एक तो उसके साथ भी और यह अधिकरण भी ब्रह्म का ही निरूपण कर रहा है न जगत कारण के रूप में प्रधान का निराकरण करते हुए तो इसलिए एक विषयकत्व संबंध उसके साथ भी बनेगा ऐसे अध्याय तथा पाद के साथ भी इक्षित अधिकरण का संबंध बनेगा एक विषयकत्व ही चार के साथ तो संबंध बना ईक्षत्यधिकरण का एक विषयकत्व यानी जो उपनिषद का विषय है जो अध्याय का विषय है शास्त्र का विषय है अध्याय का विषय है पाद का विषय है वही इक्षत्यधिकरण का भी विषय होने से इक्षत्याधिकरण का चार के साथ एक विषयकत्व संबंध बनेगा और पांचवा पूर्व अधिकरण के साथ संबंध बताना होता है उत्तर अधिकरण का तो पूर्व अधिकरण कौन है इक्ष अधिकरण से अधिकरण से पूर्ववर्ती अधिकरण है समन्वयाधिकरण कौन सा अधिकरण है पूरा सूत्र कौन सा है तत्त्व तो तत्व समन्वयात ये अधिकरण पूर्व अधिकरण इसके साथ ईक्ष अधिकरण का संबंध एक बताना पड़ेगा वो क्या संबंध बनेगा तो वो संबंध बनेगा आक्षेप संबंध इसलिए यहां पर लिखा वृत्तम अनुद्य आक्षेप लक्ष्य नाम अवान्तरसंगतिम आह ना? आक्षेप लक्षणाम अवान्तर संगतिम आह तो आक्षेप रूपा लक्षण रूपा तो अक्षर रूपा संगति बताई जा रही अवान्तर संगति या ने ये इन दोनों का ईक्ष अधिकरण का अपने पूर्ववर्ती समन्वय अधिकरण के साथ आक्षेप रूप संबंध है आक्षेपी की संगति है ये कहते हैं आक्षेप संगति कब बनती है जैसे एक विषय तो संबंध तो बना एक विषय होने पर एक विषय तो संबंध माना जाता आक्षेप संबंध कब बनेगा तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो जाए ये बता दे कि पूर्व अधिकरण ने जो सिद्धांत बताया वह ठीक नहीं है गलत है ऐसा कहते हुए यदि उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो माना जाता है पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण का आक्षेप संबंध है तो ये जो इक्ष अधिकरण आएगा ना वो यही बताएगा कि समन्वय अधिकरण ने जो समस्त उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व में समन्वय बताया वह उचित नहीं है ये क्षित्धिकरण के पूर्व पक्षी कहेंगे पूर्व पक्षी कहेंगे पूर्व पक्षी रहेंगे सांख्य और वो कहेंगे कि समन्वय अधिकरण के द्वारा व्यास जी ने समस्त उपनिषदों का तात्पर्य ब्रह्म में जो बताया वह ठीक नहीं है गलत है क्यों छांदोग्य तो उपनिषद के छठवे अध्याय में और अन्य अन्य वाक्य भी बताएंगे उनमें दिख रहा है कि ब्रह्म ही ब्रह्म प्रधान जगत का कारण है ऐसे वाक्याभास तथा युक्त्याभास से वो बताएंगे तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष समन्वय अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए प्रारंभ हो रहा है न पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को ठीक नहीं है ये कहते हुए प्रारंभ हो रहा है इसलिए आक्षेप लक्षणा अवान्तर संगति ईक्ष अधिकरण की समन्वय अधिकरण के साथ बताते हैं आह यानी बताते हैं कहते हैं तो आ का कर्ता कौन होगा भाष्यकार टीका में जब आहा आता है उसमें अवतरण में तो उसका कर्ता होता है भाष्यकार और किससे बता रहे भाष्यकार भगवान तो सांख्या दयास्तु इत्यादि भाष्य वाक्य से संगति बता रहे हैं इक्षित्य अधिकरण की समन्वय अधिकरण के साथ आक्षेप लक्षणा अब भाष्य को देखिए क्षेपक्षख्यादयस्तुपरिनिषि वस्तु प्रमाण्तम्य मनमानदी कारण अनुमीम वा योज यंती। योज यंती का करता है तत्परत वेदांतवाक्यांख्यादि योज योजना करते हैं क्या योजना करते हैं और किस आ, आ, योजना करने का अर्थ है समन्वय बताना तो किन का समन्वय बताते हैं योजना का अर्थ समन्वय बताते हैं तो किन का समन्वय बताएंगे तो वेदांत वाक्या निवेदांत वाक्यों का समन्वय बताते हैं और किस में बताते हैं तो प्रधानादि में समन्वय बताते हैं इसलिए कहते हैं कि प्रधानादिनी कारणांतरानी अनुमीमाना तत्परता ये, तत्परतया येव। तत्परतया येव। इसमें तत्शब्द का अर्थ है प्रधानादि ब्रह्म से अतिरिक्त जगत के कारण को स्वीकार करने वाले सांख्यादि जिसे जगत के कारण के रूप से स्वीकार कर रहे हैं प्रधानादि को उन्हीं का परामर्शक है तत्शब्द इसलिए तत्परतयानि प्रधानादि में तात्पर्यवान हैं प्रधानादि में ही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है प्रधानादि तात्पर्य विषय हैं वेदांत वाक्यों के ऐसा प्रधानादि में वेदांत वाक्यों का समन्वय बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं तो कहते इसलिए कि उनकी मान्यता है उनका अपना एक पूर्वा पूर्वाग्रह है क्या पूर्वाग्रह है कि परि वस्तु प्रमाणातर गम्यम इति मन्यमाना कि जो परिनिष्ठित वस्तु है परिनिष्ठित शब्द का अर्थ क्या है समन्वया अधिकरण पढ़ लिया और परिनिष्ठित शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं हाँ? हाँ तो परिनिष्ठित या सिद्ध निष्ठित शब्द का अर्थ है सिद्ध तो परिनिष्ठितम वस्तु यानी सिद्ध वस्तु जो घट पटादी सिद्ध वस्तु है ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है दो है ना एक तो कार्य क्रिया और जो क्रिया से भी लक्षण वह है सिद्ध वस्तु धातु अर्थ जो नहीं है उसे कहा जाता है परिनिष्ठित सिद्ध परिनिष्ठित शब्द का अर्थ कोई विद्वान आकर के कहेगा कि कौन सा अधिकरण पूरा हुआ तो बताओगे अधिकरण पूरा हुआ और परिनिष्ठित शब्द का अर्थ क्या है पूछेगा तो बता नहीं पाएंगे तो कहेंगे फिर तो क्या पढ़ लिए परिनिष्ठित यानी सिद्ध वस्तु परिनिष्ठित वस्तु है सिद्ध वस्तु यहां पर है ब्रह्म ब्रह्म है सिद्ध वस्तु परिनिष्ठित वस्तु तो परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव जो परिनिष्ठित वस्तु है वह प्रमाणांतर गम्य ही है प्रमाणांतर शब्द से लेना प्रमाण से तो लेना शब्द प्रमाण को और प्रमाणांतर से लेना शब्द प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाणांतर शब्द का अर्थ निकलेगा और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर गम्य गम्य का अर्थ है विषय ज्ञात होने वाला ज्ञेय तो प्रमाणांतर गम्यम का निकलेगा प्रमाणांतर ज्ञेयम और एवकार ये बताता है कि शब्द प्रमाण का विषय नहीं शब्द प्रमाण का विषय नहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का ही विषय है कौन परिनिष्ठित वस्तु जो सिद्ध वस्तु है जैसे लोक में सिद्ध वस्तु घटा दी है वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों की विषय बनती है चक्षुरादि रूप जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका विषय है सिद्ध वस्तु घटादि जैसे ऐसे ये जो आपका ब्रह्म है घटादि के तरह सिद्ध वस्तु होने से उसमें परिनिष्ठित वस्तुत्व धर्म होने से वह शब्द प्रमाण गम्य न होकर के प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर गम्य ही होगा प्रमाणांतर से ही गेय होगा जान्य योग्य होगा गम्य का अर्थ है जान्य योग्य गम धातु है ना गत्य है तो गत्यार्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ होता है इसलिए प्रमाणांतर गम्य यानी प्रमाणांतर से जानने योग्य प्रत्यय हुआ पोरदुपा एक पोरदुपदार्थ एक सूत्र है ना अने जो अधुपद है अधगांत धातु है और अधुपद है अधुपद किसको कहते हैं अध हैं उपधा में जिसके अत यानी रस्वाकार तो गम धातु की उपधा कौन है गकारु उत्तरवर्ती आकार मकार से पूर्ववर्ती आकार की उपधा संज्ञा होती है कौन से सूत्र से अलौंत्यात पूर्वोपधा एक कहां आता है सूत्र अलौंत्यात पूर्वोपधा पाणिनि जी का सूत्र है लघु सिद्धांत कौन दि में और अंत्य अल से पूर्ववर्ती वर्ण की वह उपधा संज्ञा करता है तो अंत्यल है यहां पर मकार गम धातु में और उससे पूर्ववर्ती वर्ण माना जाएगा आकार को उसकी हो जाएगी उपधा संज्ञा और आकार रस होने से उसे अत कहते हैं तपरस्त तो काल है ना? तो अध है उपधा जिस धातु की और पो यानी पवर्गांत जो है तो मकार पवर्ग है उसे यद प्रत्यय होता है तो यद प्रत्यय होकर के बनेगा गम्यम और कृत्य प्रत्यय है ना योग्य अर्थ में होता है, योग्य अर्थ में तो योग्य अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा जानने योग्य प्रमाणांतर गम्यम का अर्थ निकलेगा प्रमाणांतर से जानने योग्य और एवकार जुड़ेगा तो प्रमाणांतर से ही जानने योग्य है एवकार का व्यावर्त होगा शब्द प्रमाण से नहीं शब्द प्रमाण से जानने योग्य नहीं है परि वस्तु केवल प्र, प्रत्यक्षादि प्रमाण गम्य है यह अर्थ निकलेगा तो परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव इति मनमाना ये सांख्य का विशेषण है तो सांख्यों की अपनी मान्यता है कि जो सिद्ध वस्तु है वह शब्द प्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर का ही विषय होगी तो शब्द प्रमाण का विषय नहीं होगी ऐसी उनकी मान्यता है ऐसी मान्यता उनकी क्यों है ऐसा दुराग्रह क्यों करते हैं वे तो कहते हैं इसलिए करते हैं कि वे कहते हैं शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए और शब्द का प्रवृत्ति यानी शक्ति ग्रह शक्ति ग्रह के लिए शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होना जरूरी है और प्रवृत्ति निमित्त जो जाति क्रिया गुण संबंध है वह जिसमें होगा वही बन जाएगा शब्द प्रमाण गम्य और यहां शक्ति ग्रह के लिए जरूर जरूरी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाधि प्रमाणों का विषय होना और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाधि प्रमाणों का विषय ब्रह्म नहीं बनेगा तो शक्तिग्रह नहीं होगा शक्तिग्रह न होने से शब्द प्रमाण का विषय नहीं बनेगा ऐसा उनका कहना है ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कीता समन्वय तथा अयोग्यराअ मनागे ब्रमणी शक्तिग्रहयोगा कूटस्थिक न नमन्वय तो यदि कोई इस प्रकार का आग्रह करेगा कि सिद्धे वेदांता नाम समन्वयह भवतु तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म में वेदांतों का समन्वय हो जाए ऐसा वेदांत का विद्यार्थी कोई यदि सांख्य को आग्रह कर ले तो सांख्य कहते हैं तथापि मानांतर अयोगे ब्रह्मणी शक्ति ग्रहा अयोगात कहते बाकी सिद्ध वस्तु में भले ही कार्यान्वित सिद्ध वस्तु में जैसे मीमांसक शक्ति मानते हैं ऐसे यानी दध्यादि में लेकिन ब्रह्म में तो कहते हैं सांख्य वेदांत का शक्तिग्रही नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा तो मानांतर अयोगे तो मानांतर यानी प्रत्यक्षाधि प्रमाणांतर मानांतर शब्द से लेना प्रत्यक्षाधि प्रमाणांतर और उसके योग्य नहीं है ब्रह्म चक्षरादि का विषय नहीं बन सकता रूपादी हीन होने से अनुमान का विषय नहीं बन सकता व्याप्ति रहित होने से असंग होने से तो इस प्रकार ये मानांतर अयोग यानी अयोग्यता है उसमें मानांतर की योग्यता जिसमें नहीं है ऐसे ब्रह्म को ब्रह्म में शक्ति शक्तिग्रह नहीं हो पाएगा वेदांत में प्रयुक्त शब्दों का सत्यम ज्ञानम इत्यादि शब्दों का ब्रह्म में शक्ति शक्तिग्रह न हो पाने से तो शक्ति ग्रह अयोगात और कूटस्थत्व एक तो हेतु हुआ शक्ति ग्रह अयोगात एक दूसरा हेतु बताते हैं कूटस्थत्व च अविकारित्व कारणत्व अयोगाच ब्रह्म कूटस्थ है कूटस्थ होने से विकार उसका नहीं होगा अविकारी कूटस्थ का होता है अविकारी तो कूटस्थत्व अविकारित्वे न कारणत्व अयोगाच तो जो अविकारी है वह कारण नहीं बन सकता कारण न बन पाने के कारण भी वेदांत का समन्वय ब्रह्म में नहीं होगा न समन्वय ऐसा सांख्यादि का कथन है तो मूल भाष्य में था परि वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव इति मन्यमाना सांख्य का एक विशेषण और प्रधानादीनी कारणातरानी अनुमाना यह एक विशेषण है तो जब ब्रह्म में सिद्ध वस्तु ब्रह्म में वेदांत प्रमाण का विषय बनने की योग्यता ही नहीं है शक्तिग्रह न हो पाने के कारण तथा तो वो कारण कारणत्व तो के भी योग्यता न होने के कारण तो कोई ना कोई ये जगत कार्य है तो इसका कारण होगा ही तो फिर कौन होगा इसका कारण तो प्रधानादिनी कारणांतरानी अनुमीमाना तो प्रधानादि जो ब्रह्म से अतिरिक्त कारण है ब्रह्म से अतिरिक्त कारण शब्द से लेंगे ब्रह्म को वेदांती जिसको कारण कहना चाहते है कारणांतर से लेंगे ब्रह्म से अतिरिक्त कारण पूर्व पक्ष के द्वारा जगत के कारण के रूप से परिकल्पित वो प्रधान आदि है तो प्रधान जो कारणांतर है उनका अनुमान करते हैं तो जगत का कारण प्रधान होगा ऐसा अनुमान करने वाले जो सांख्यादि हैं वो कहते हैं तत्परतया एव वेदांत वाक्या तो जिस जिन प्रधानादियों का जगत के कारण के रूप से अनुमान करते हैं उन प्रधानादि का ही जगत के कारण के रूप में वेदांत वाक्य प्रतिपादन करते हैं ऐसा मानते हैं टीका को कल देखते हैं लंबी है थोड़ी ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम